सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार आरटीआई के तहत वैसे तो हम कोई भी जानकारी ले सकते हैं पर कुछ जानकारियाँ बेहद गोपनीय होती हैं और ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती जैसे कि कोई भी जानकारी जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हो सेंट्रल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ी हो या वो जानकारी जो देश की एकता और अखंडता को हानि पहुँचाए ऐसी किसी भी जानकारी के लिए हम अपील नहीं कर सकते और की गई अपील खारिज कर दी जाती है अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rti.gov.in